रहो, रहो, सुनते रहो, रहो। आप रेडियो सेवन रेडियो मधुबन 107.8 एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रह्म कुमारी पिछले तीन दिनों से मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है और मीडिया कॉन्फ्रेंस में भारतवर्ष से सारे पत्रकार यहाँ पर जो है अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं अलग अलग प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं तो मैं सबसे पहले नरेंद्र कौशिक सर से आपको जोड़ना चाहूँगा जयपुर से आप हैं और मास कम्युनिकेशन के विशेष पी आपकी है डॉक्टरेट आपने किया है और काफ़ी अलग अलग जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो विशेष पुराने जो लोग हैं उनकी स्टोरीज़ आपने कवर की हैं आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के भी स्टोरीज़ कवर की है जो नाम भी रहे हैं पेपर में न्यूज़ में हमेशा पॉपुलर रहे हैं तो आज फिर से हम लोग का जोड़ना चाहेंगे पिछले बार भी आप आए थे यहाँ पर लगातार मेरे ख्याल से तीन साल हो गए आप कंटिन्यू आ रहे हैं हाँ मतलब तीन ट्रिप तो मेरी हो चुकी हो चुकी है अब कॉन्फ्रेंस में दो बार आया हूँ जी एक बार आपका रेडियो में आया था <laughs> बिल्कुल तो नरेंद्र कौश सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है और इस बार का जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है उसके आ, सार बताइए अनुभव बताइए अच्छा लगा आपका कॉन्फ्रेंस हम लोगों का तो जो पैनल था वो था उस पर मीडिया ट्रेंड सेटअप फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी जी वैसे आपका पे होता है मीडिया किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है स्परिचुअलिज्म पे जी, जी, जी। तो इसमें हम लोगों का जो सेशन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था आ, क्योंकि उसमें जो था ग्लोबल पीस और हार्मनी में जो कंट्रीब्यूशन होता है मीडिया का उसके बारे में बोला गया था और आ, आप जानते हो कि मीडिया बड़ी अच्छी तरह कंट्रीब्यूट करता है खासकर जो पुराना मीडिया होता था या अभी का जो न्यूज़पेपर्स का क्रेडिबिलिटी अभी खोया नहीं है न्यूज़पेपर्स का अभी भी क्रेडिबिलिटी है जी, जी, जी, जी, जी। आ, थोड़ा दूसरे मीडिया का क्रेडिबिलिटी कम हुआ है रेडियो का क्रेडिबिलिटी है दूरदर्शन का क्रेडिबिलिटी है जी। हाँ लेकिन आ, दूसरा जो है टी चैनल्स वगैरह थोड़ा भाग में ज़्यादा जुड़ गए हैं तो उनका क्रेडिबिलिटी थोड़ा कम हुआ है बट uh, अगर आप देखेंगे तो मीडिया uh, खूब सारा कंट्रीब्यूशन करता है उसको पीस एंड हार्मनी को ग्लोबल पीस एंड हार्मनी को नहीं नहीं। क्योंकि uh, जब आप सच के पीछे भागते हो देखो कहीं ना कहीं ट्रूथ और जो पीस है वो जुड़े हुए हैं, हैं। आपने देखा हुआ साउथ uh, अफ्रीका में जब इनका uh, ऑक्यूपेशन uh, था ब्रिटिश ऑक्युपेशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद में ट्रूथ एंड मिशन वो बनाया गया था कमीशन बनाया गया था तो वो किस लिए बनाया गया था कि लोग रियलाइज कर ले भाई सच क्या था सच ये था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे ब्रिटिश ने खूब सारा टॉर्चर किया था लोगों को खूब अट्रोसिटीज की थी हमारे यहाँ भी खूब की थी भगत सिंह अभी भाई साहब बोल रहे थे भगत सिंह को जो अत्याचार किया था उसको कौन भूल सकता है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव या फिर दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे सुभाष चंद्र बोस तो उनको इसीलिए तो भागना पड़ा देश तो उनका था ना देश ब्रिटिश का तो नहीं था न देश तो सुभाष जी का था देश तो भगत सिंह का था लेकिन अपने ही देश में बेचारे दुख पाए तो बहुत सारा हुआ आ, लेकिन जब ट्रूथ आती है ट्रूथ और रिकन्सिलेशन आती है तब तो दूसरे भी रियलाइज करते हैं अब जैसे वहाँ पे ब्रिटेन भी रियलाइज़ कर रहा है इस चीज़ को कि हमने गलत किया सारी दुनिया में जितना मतलब गलत किया सब जगह गलत किया सिर्फ ये नहीं कि इंडिया में किया लेकिन जब आ, अभी जैसे थरूर गए थे शशि थरूर शशि थरूर ने आईना दिखाया उनको आईना दिखाया उनको खूब खरी सुनाई है कि आपने हमारा ये कर दिया वो कर दिया और खूब खरी सुनाई और खूब लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को किसी ने नोबडी लाइक डिस्टरपटेड शशि थरूर स्पीच तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो रियलाइज इट तो रिकनसिलेशन होना बहुत जरूरी है ट्रुथ uh, सच कहीं ना कहीं पीस से बिल्कुल जुड़ी हुई है अब ये अभी जब मैं आपको बता रहा था कि ये भी तो सच ही है कि जो कुछ आप बाहर देखते हो वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल तो जब आप रियलाइज़ कर लेते हो तब आपको लगता है हाँ यार मैं मुस्कराऊंगा तो दुनिया मुस्कराएगी <laughs> तो ये है ट्रुथ मतलब और मीडिया का तो काम ही सबसे पहला काम है कि वो ट्रुथ को प्रोटेक्ट करे फैक्ट्स को सैक्रोसेंट माने फैक्ट से कोई समझौता नहीं न्यूज रूम्स uh, में अभी भी ऐसा माना जाता है बड़े सारे पुराने जर्नलिस्ट हम लोग मानते थे जी, जी। मैं आपसे लाइक आई एल बी ऑनेस्ट विद यू जब मैंने स्टार्ट किया था मैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेकिन जब पुराना हो गया था मतलब थोड़ा रियलाइज कर लिया था उसके बाद मैं फिर गलत काम नहीं करता था नहीं। गलत चीज़ें रिपोर्ट नहीं करता था आप चाहे मेरे को रिश्वत देने की कोशिश कर लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए आप मेरे को हिला नहीं सकते तो वो चीज़ें मैंने देखी थी और ऐसा नहीं कि मैं अकेला जर्नलिस्ट था मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ बड़े सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उस समय और खूब देखा मैंने ब्यूरोसी में देखा सच्चे लोग थे खूब सारे सच्चे लोग होते हैं पॉलिटिक्स में बहुत सारे सच्चे लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं ऐसे ही नहीं इतना बड़ा देश 140 करोड़ का टिका हुआ है टिका हुआ अगर <laughs> आगे बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो है इसका मतलब भी सच भी है और सच है तो पीस है बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र कौशिक सर मैं चाहूँगा कि कुछ सिनापसिस आपके पुराने यादें ताज़ा कराइए जो नामचिन लोग हैं जिनकी आपने स्टोरी कवर की है जैसे आपने पिछली बार राजेश राजेश की हाँ, खन्ना की स्टोरी बताई थी वो भी आ, उसका भी उसका कारण यही था था क्योंकि मैं थोड़ा होता था अंदर से उस समय जर्नलिस्ट जब था जे, जे। तो मैंने आपको बताया था राजेश खन्ना तो मेरे को मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी था उन्होंने और लेकिन मुझे लगा ये मेरे को यूज करना चाहता है ये मेरे को यूज करना चाहता है इसमें इसके राज्यसभा में री नोमिनेशन हो जाए आ, आ, आ, और मेरा पेपर बड़ा था बॉम्बे में जे, जे. तो उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि अगर ये पॉजिटिव लिख देंगे जे. तो कांग्रेस हो सकता है मेरे को नॉमिनेट री नॉमिनेट कर दे <laughs> बहुत कोशिश की थी उसने गाने भी सुनाए थे मेरे को मैंने आपको आ, बताया आ, था पिछली बार बताया था वो कोने में बैठे हुए थे टेलीफोन रखा हुआ था उस पर एक स्टूल पे टेलीफोन रखा हुआ था बाकायदा मेरे को गाना गा के सुनाया था उन्होंने मेरे सपनों कब आएगी तू ये गाना सुनाया था उसकी लाइन सुनाई थी और बोला मुझे उन्होंने बोला था कि उसके उस गाने के साथ में कौशिक जी एक बहुत बड़ा फनकार आया था फैक्ट बहुत बड़े एक्टर थे वो बहुत बड़े फनकार थे सच है लेकिन आ, मतलब सच सच सच सच नहीं नहीं नहीं था पहले का सच पहले। सच था 67 का सच था था था उस उस उस समय समय वो वो का का का पहले 67 जब इतने बड़े बने थे बहुत बड़ा स्टार स्टार और अब तो खैर तरह के स्टार नहीं आते <laughs> उसके बराबर तो नहीं आया वो तो अमिताभ बच्चन भी मानते हैं सही बात की उसके बराबर का नहीं आया चलिए कौशिक जी बहुत अच्छी बात थी आपने बताया और अच्छा लगा हमें और वर्तमान समय में आपने ब्रह्मा कुमारी का ये तीसरा जो है कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया है और कॉन्फ्रेंस की कुछ चर्चाएं भी आपने सुनाई है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको आइए आगे बढ़ते हैं और श्री गंगानगर से भी कुछ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी बातें कर लेते हैं जी नमस्कार सुनाइए आप भी अपने बारे में बताइए नमस्कार मीडिया कॉन्फ्रेंस में जैसा कि वैष्व नरेंद्र जी कह रहे थे शांति के लिए सच का मार्ग साथ रहना जरूरी है सच के मार्ग पर चलना जरूरी है शब्दों में बड़ा आसान लगता है एक कोटेशन भी बोलते हैं कि इस जीवन में सबसे कठिन कार्य सरल बनना नहीं, नहीं, नहीं। सरलता बड़ा आसान सा शब्द लगता है लेकिन उस सरलता के मार्ग को अपनाने में उस सरलता के मार्ग पर चलने में बड़ी कठिनाइयाँ है अभी बात चलती थी सच और झूठ की भी चूँकि मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक विषय भी आया था गलत सूचनाएँ एवं फर्जी खबरें सोशल मीडिया का जमाना है मीडिया पे भाई साहब ने बहुत कुछ कहा अब समय का दौर बदल रहा है तकनीक का जमाना है आदमी मशीन तो नहीं बना लेकिन मशीन के जैसा बन गया हर काम के लिए वो अपनी दिनचर्या में मशीनों पर उपलब्ध अभी आप देखिए सोशल मीडिया से भी आगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भी बढ़ रहे हैं अभी हमने सोशल मीडिया के भी जो दुष्प्रभाव हैं उनको भी हमने नियंत्रण नहीं कर पाए हैं अभी एक सेशन पूरा इस पर चला था गलत सूचनाओं पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दो बातें बताता हूँ एक बार आ, दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि गोइंडिगो गो की फ़्लाइट में बम रखा गया है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे प्रसारित हुई एक ईमेल से वो मेल एयरपोर्ट अथॉरिटी को गई थी उस एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन से कितना बड़ा पवंटर हुआ कितने लोग डिस्टर्ब हुए कितनी फ्लाइट्स डिस्टर्ब हुए कितने अधिकारी परेशान हुए लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का जो है वो अपने स्वार्थ के लिए भी उपयोग करते हैं ऐसा भी एक एग्जांपल अभी लेटेस्ट ही आपने थोड़े बहुत दिन पहले सुना होगा सोशल मीडिया पे एक खबर प्रसारित की गई थी कि पूनम पांडे जो एक मॉडल थी उसके मरने की एक खबर प्रसारित की गई थी कि पूनम पांडे मर गई है लोगों ने उसको ट्रिब्यूट दी श्रद्धांजलियाँ दे रहे थे फोटो वोटो शेशन हुए लगभग जितने लोग सोशल मीडिया उपयोग भी चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहे थे फेसबुक है व्हाट्सअप है अदर जो भी प्लेटफॉर्म हैं वो यूज कर रहे थे लगभग सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलियाँ दी इसके अंदर सामान्य आदमी जो उनके फॉलोवर्स थे है ना उनसे लेकर के और अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज भी थी और दो दिन बाद खबर का खंडन होता है कि नहीं साहब वो जिंदा है केवल अपने आप को पॉपुलरिटी चेक करने के लिए अपने आप को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के अंदर एक भावनात्मक अटैचमेंट देने के लिए भी लोग इस प्रकार की झूठी खबरें प्रसारित करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए भी ऐसी खबरें प्रसारित की जाती हैं आपने देखा होगा भी जैसे भारत के लोकसभा चुनाव में एक चर्चा में एक विषय आया था कि संविधान बदल देंगे ऐसा एक विषय था बीजेपी ने एक नारा दिया था आपकी बार चार सौ पार तो उसके उलट जो एक नारा चला था कि साहब इस बार चार सौ पार हुआ तो संविधान बदल देंगे उसका बड़ा प्रभाव हुआ इसी बार अमेरिका के इलेक्शंस में आपने देखें कमला हैरिस के खिलाफ भी ऐसा ये एक नेरेटिव स्थापित किया गया तो, तो ये सब चीज़ें ये सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रभाव है मीडिया एक विश्वसनीय माध्यम है जिसमें एक प्रत्येक बात के लिए एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर एक पीआरबी एक्ट लगता है उस एक्ट के तहत उसका कोई एडिटर है संपादक है या संपादकीय टीम है वो सब उसके लिए जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं वो तथ्यात्मक है आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं एक खबर जो है वो अपने आप में एक साक्ष्य है विटनेस है कोई दुर्घटना है उसकी खबर लगी तो आप उस खबर को बतौर साक्ष कोर्ट में न्यायालय में पेश कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है अभी एक सेशन के अंदर हमारे डॉक्टर एल मुर्गुन जी भी केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री आए थे उनके समक्ष भी ये विषय रखा था कुछ संवाददाता उन्होंने कुछ सदस्य ने चर्चा की थी क्योंकि इन इन सब की जो जब तक हम अभी जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं और केवल हम ही नहीं जूझ रहे हैं भारत के आम आदमी से लेकर के शासन प्रशासन सरकारें भी इन सबसे जूझ रही है बहुत जगह आपने देखा हो सरकार ऐसी स्थितियां आई कि ऐसे ऐसे नैरेटिव लगाने से सरकारें गिरने तक के संकेत मिलने लगे सरकारें चली गई तो उसके ऊपर भी हम लोग जो अब नियंत्रण नहीं कर पाए तो शांति जो हमारा मूल विषय था स्पिचुअलिटी आध्यात्मिक हम क्योंकि एक पत्रकार तो वैसे ही शांत है वो सुबह अपने ऑफिस में आने से लेकर के और शाम को ऑफिस छोड़ने तक पता नहीं कितनी एक्सीडेंटल खबरें लिखता है कितने सुसाइड के केस लिखता है कितने वो न जाने फ्रॉड के और के मतलब हमारे चारों ओर एक जो क्लाइमेट है जो वातावरण वो सब नकारात्मक है खबर क्योंकि पॉजिटिव खबर होना तो एक बड़ा आप अगर आठ दस पेज के अखबार में देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से तो अब दो या चार स्टोरीज पॉजिटिव मिलेंगी अच्छी मिलेंगी बाकी तो अखबार का खबर का मतलब ही नेगेटिव है यदि कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा तो वो देख सामान्य दिनचर्या अच्छी बात हो रहा है तो यदि कहीं गलत हो रहा है तभी वो एक खबर बनती है और उस सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव को छाप के लिख के संपादित करके व्यक्ति लास्ट में जब रात को फ्री होता है वो तो उसके दिमाग में माइंड में वो सब वाइब्रेशन सेटल वाईब्रेशन्स हो जाती है जब वो घर जाता है रात को सोता है तो मुझे ये लगता है कि कई बार तो स्वप्न में नींद में भी वही चीज़ें रिपीट होती हैं <laughs> कोई सुसाइड हो गया कहीं कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो इन सब है ना इन सबसे पार पाने के लिए इस आध्यात्मिकता ज़रूरी है लेके योग है मेडिटेशन है वो सब चीज़ें जरूरी हैं लेकिन अभी समय लगेगा मैं मेरा ये मानना है अभी समय लगेगा इन सब चीज़ों से निकलने के लिए और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आदमी के समक्ष चुनौतियाँ बहुत हैं गलत सूचनाओं को रोकने की चुनौतियाँ हैं गलत समाचारों को प्रसारित करने की और इन्फॉर्मेशन करने की बड़ी चुनौतियाँ हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा परिचय भी दीजिए आपके इस पेपर में मैं रवि शर्मा श्रीगंगानगर जिले में पिछले पंद्रह वर्षों से राजस्थान पत्रिका के साथ काम कर रहा हूँ जल्द पत्रकारिता की शुरुआत भी राजस्थान पत्रिका से हुई थी और तभी तो लेकर के अब तक इसी संस्थान में जुड़ा हुआ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी अपने बारे में बताने के लिए और चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडियो जीरो सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 चैन चैन आए मेरे दिल को डुबा की अरमाप का नाम मेरा तराना और नहीं इन झुगती पल के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आंखों दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन छाए मेरे दिल को दुआ कीजिए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 अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चै नाए मेरे दिल को दुआ कीजिए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 के चैन, छैन आए मेरे दिल को दुबा दिए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 अब खुद ही सनम फैसला दिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को की दिए ओ मेरे दिल के च हर रोज नई मुलाकात हो हर दिल में नहीं बात हो नए विचारों का हो संगम हर पल में आओ नई उमर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और विशेष रूप से हमारे मीडिया लोगों से बातचीत हो रही है कॉन्फ्रेंस में आए हुए लोगों से नरेंद्र कौशिक जी के बाद रवि सर से बात हुई और अब फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा ब्रेक के बाद और नरेंद्र कौशिक जी कुछ बताना चाहते हैं अपने मनोभाव जी मैं ये <laughs> कह रहा था रवि जी कह रहे थे ना कि नेगेटिविटी से बहुत सारी डील करना पड़ता है जी जी जी जी हाँ सही कह रहे थे लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिविटी नहीं है हाँ। आ, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ देखिये एक सत्यदेव दुबे होते थे इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत कैंपेन चलाया था उस पर सत्यदेव दुबे होते थे बिहार में और ये उसमें थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जी, जी जहाँ तक मेरे को ध्यान है पी में थे या फिर उसमें थे इंडियन ऑयल में थे और उनको अगर इंडियन ऑयल में थे तो उनको जला के मार दिया गया था पे पेट्रोल छिड़क के और जला के मार दिया गया अगर पीडब्ल्यू में थे पीडब्ल्यूडी में थे तो वो क्योंकि वो करप्शन एक्सपोज कर रहे थे जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में जाता है तो उन्होंने उनको मार दिया था तो उस पर कैंपेन चला था वो नेगेटिव है खबर नेगेटिव है खबर नेगेटिव है लेकिन कैंपेन चला था बहुत जबरदस्त कैंपेन चला था लेकिन उसका आउटकम देखो उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव था आर आर hmm. की शुरुआत हुई थी वहां से डिमांड शुरू हो गई थी वहां से सत्यदेव दुबे के टाइम से hmm. भाई तुम इतने सारे लोगों को मरवा रहे हो निर्भया जो था निर्भया कांड जो है बहुत बड़ा कांड था बहुत बहुत नेगेटिव खबर थी लेकिन उसका आउटकम देखो आउटकम क्या था निर्भया गाइडलाइंस hmm. जिससे कम से कम चीजें बेटर हुई है hmm. ठीक है अभी जो जितने भी केसेस हो रहे हैं इस तरह के कलकत्ता में जो हुआ है कलकत्ता में जो हुआ है भो, बहुत ही निंदनीय था हुँ, हुँ. और बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ था लेकिन आउटकम क्या है डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मिल रही है पुलिस को पुलिस के हाईएस्ट ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है उसको जाना पड़ा तो आउटकम पॉजिटिव है हुँ, हुँ. मतलब जर्नलिस्ट आ, मैं ये कहना चाहता हूँ जर्नलिस्ट नेगेटिव न्यूज छापता है लेकिन उसका उद्देश्य नेगेटिविटी फैलाना नहीं, नहीं, नहीं पॉजिटिविटी निकले। निकले फैलाना है उसका काम हाँ ये मैं इससे रवि जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जर्नलिस्ट को सबसे जरूरत है अध्यात्म अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की क्योंकि वो बेचारा अकेला लड़ रहा है इन सारी चीजों से बिल्कुल रोज दो चार होता है इन चीजों से किसी का मर्डर हो गया उसके अठावन उन्सठ टुकड़े मिले और वो वो बेचारा रोज इतनी नेगेटिविटी झेलता है जी जी लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉजिटिविटी लाना है एक बेहतर समाज बनाना है एक बेहतर दुनिया बनाना है जो की मुझे तो लगता नहीं है बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नरेंद्र कौशिक जी बहुत ही अच्छा इनसाइट करने के लिए आत्मा साक्षात्कार बताने के लिए आपका नमस्कार सर ओम शांति ओम शांति बताइए आपने बारे सबसे बड़ी तो खुशी की बात है रमेश जी आपकी एक बातें मुलाकात आपका प्रोग्राम चलता है <laughs> उसमें पंद्रह सौ एपिसोड पूरे कर लिए है उसके लिए तो एक बढ़ाई के पात्र है और अक्सर मेरा संपर्क आपसे यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से होता रहता है जी जी शुक्रिया। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय जो हमारा हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमारा तीन दिन का जो मीडिया सेमिनार जो यहाँ पर आयोजित किया गया जी। उसके अंदर बहुत सारा जो खजाना है हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं आ, और लगातार दो से इस मीडिया सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं और हर बार कुछ नया लेकर जा रहे हैं जैसे अब की बार जो सत्र चले उसके अंदर बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त हुई एक हरवंश राय जी हिंदी के राइटर हुए हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि चिड़िया कितनी उड़े आकाश दाना है धरती के पास देखिए यथार्थ की जो बात है अगर चिड़िया आसमान में उड़ती रहे लेकिन दाना उसको लेने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है तो यही पत्रकार की भूमिका है कि पत्रकार को यथार्थ पर चलना होगा अब कुछ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का जो क्रेज है वो बढ़ रहा है सोशल मीडिया आपकी सफलता का मंच हो सकता है लेकिन वो विशेला है उससे समाज को कुछ नहीं मिलने वाला है वो आप बढ़ सकते हैं उससे आगे आप कुछ बड़े आदमी उससे बन सकते हैं लेकिन समाज के लिए जो आप वास्तविक संदेश देना चाहते हैं वो आप नहीं दे रहे हैं तो ये चर्चा भी चली थी कि भ्रामक खबरें किस प्रकार से फैल रही हैं आज भी जो हम देखते हैं प्रिंट मीडिया जो है वो भ्रामक खबरों के लिए नहीं है आज भी लोग उसकी सच्चाई को मानते हैं जब सुबह जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अखबार में जो खबर आई है वो बिल्कुल सच्ची है लेकिन सोशल मीडिया पे खबर आती है तो वो कई लोगों से पूछताछ करता है कि ये खबर सच्ची है या नहीं है मैं दैनिक भास्कर के अंदर लंबे समय से काम कर रहा हूँ हमारा एक इस अभियान के अंतर्गत हम एक फैक्ट चेक भी करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं उस कहाँ तक सही हैं और आपको हैरानी की बात ये होगी कि जब हम उस फैक्ट को चेक करते हैं तो उसमें पंचानवे खबरें झूठी पाई जाती हैं सिर्फ पाँच खबरें जो है वो सच्चाई है उसके अंदर बिल्कुल पंचानवे प्रतिशत खबरें जो है वो बिल्कुल झूठी हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना तो है लेकिन आज भी जो, जो लोगों का ध्यान है वो अखबारों के प्रति है हालांकि मुझे भास्कर के अंदर काम करते हुए दस साल हो चुके हैं उससे पहले मैंने जी न्यूज़ के अंदर भी काम किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मेरा अनुभव रहा है लेकिन आज भी जो प्रिंट की पहचान है वो अपने आप में काबिल तारीफ है हालाँकि मैं आपका जो हमारा सेमिनार हुआ उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूंगा कि आज भी भारत के अंदर 200 सौ के करीब साइटें ऐसी चल रही हैं जिनका काम ही फर्जी खबरें देना है <laughs> अब मैं कुछ साइटों का नाम बताना चाहूंगा आपको के नाइन न्यूज है के सिक्स न्यूज है एक इसके अलावा उठ पटांग खबर देखिए नाम भी कैसा है उठ पटांग खबर <laughs> और इस प्रकार की वो खबरें फैला रहे हैं उनका मकसद ये है कि हम हमारी पॉपुलरिटी बढ़े तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो साइटें चल रही हैं भारत के अंदर 200 के करीब साइटें चल रही हैं इसके अलावा विश्व में भी इन साइटों की संख्या बहुत है तो इस प्रकार की साइटों के ऊपर रोकथाम लगे सरकार को ये एक ठोस निर्णय उठाए ताकि ये जो खबरें फैला रहे हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं भ्रामक खबरें फैला रहे हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इन पर रोक लगे तो आज से हम पीछे की बात करें कि जब हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारकंड आ, मारकंड प्रकाशित हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत के अंदर hmm. उस समय की जो बातें चलती थी तो कहा जाता है कि उस पत्र के अंदर अंग्रेजों से जो कमियां थी वो भी छपती थी अंग्रेजों ने कुछ अच्छा किया है तो वो भी लगता था इस प्रकार से अग, अगर हम हिंदी के एक राइटर हुए नामवर सिंह उनका एक समाचार पत्र था आलोचना वो कहते थे कि जब मैं समालोचक के रूप में काम करता हूँ तो मेरे में एक ये विशेषता आती है कि मैं अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो मैं उसकी भी बात करता हूँ और अगर काम कोई बुरा हुआ है तो उसकी भी बात करता हूँ तो आज का दौर ऐसा है कि हमें अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए और जो बुरा काम करना है उसको एक प्रकार से सीख देनी चाहिए कि आगे ऐसा ना हो हमारा भास्कर जो परिवार है वो एक नई पहल कर रहा है इसके अंतर्गत आज हमारा जो सिस्टम है हम जब समाचार प्रकाशित करते हैं तो उसके अंदर हम विशेष रूप से नीचे एक सलाह भी देते हैं कि आपको ये करना चाहिए अगर कोई नेगेटिव खबर है मान लीजिए कोई दुष्कर्म से जुड़ी हुई खबर है या इस प्रकार की खबर है आज हम उसको छापते हैं तो उसके अंदर विषय विशे विशेषज्ञों के हम बयान भी लगाते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और इस चीज़ को होने का कारण क्या रहा है हम उसकी तह तक जाते हैं तो इस प्रकार का जो मीडिया है वो आजकल वर्तमान के दौर के अंदर चल रहा है ये लोगों को जागरूक कर रहा है शिक्षा की बात करें तो पिछले दिनों जो प्रिंट मीडिया है इसने शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है आज भी राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है उसके अंदर हम बकायदा सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का एक निकाल कर लाते हैं निचोड़ निकाल कर लाते हैं कि युवाओं के लिए भी ये जो फील्ड है यानी प्रिंट मीडिया हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया हर्ष करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो बातें आपको सुनने को मिला परिचर्चा जो हुई उसके बारे में आ, बताया आपको तो रवि जी कुछ एक मिनट बोलना चाहते हैं अपनी भावनाओं को तो हारिक जी।, जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा जी एक मुझे विषय ध्यान आ रहा है अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप के संबंध में एक भ्रम फैला था कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को आउट कर रहा है बिल्कुल। आप देखिए जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं करोड़ों यूजर्स है कर आपकी प्राइवेसी और वही व्हाट्सएप प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक विज्ञापन प्रसारित कर लोगों को ये विश्वास दिला रहा है की व्हाट्सअप आपकी निजता का हनन नहीं कर रहा है ये इस प्रकार के जो कोटेशन फैल रहे हैं ये गलत है और हम आपके लिए सही है तो आप विश्वास देखिए कि जिस प्लेटफॉर्म का करोड़ों यूजर्स हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए अपनी बात का यकीन दिलवाने के लिए प्रिंट प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करें सही बात है तो बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है और आशा करूँगा आप सभी को मीडिया कॉन्फ्रेंस की बातें जो एक्सपीरियंस है वो तीन दिन का निचोड़ आपको घर बैठे मिल रहा है आशा करूंगा कि आप तीन दिन का जो सार है सुन रहे हैं लखी हैं आप सभी तो आइए एक और पत्रकार महोदय हमारे बीच में है उपस्थित नमस्कार स्वागत है आपका क्या नाम है नमस्कार ओम शांति अशोक बब्बर जी श्रीगंगानगर से मैं भी दैनिक भास्कर में हूँ और लगभग बीस साल से इसी अखबार में हूँ हम्म हम्म और लगभग सात आठ बार यहाँ शांतिवन में आ चुका हूँ अच्छा हाँ जी <laughs> अगर मैं कहूँ मैं स्वार्थी हूँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी क्योंकि वास्तव में मैं यहाँ शांति अनुभव करता हूँ उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से और अपने ही वो उसमें गुम रहने के बाद यहाँ जब आते हैं तो सभी कुछ मिलता है सीखने को भी मिलता है करने को भी मिलता है आगे की प्लानिंग भी मिलती है और जो मानसिक शांति है वो सबसे बड़ी है हर बार कुछ नई चीज़ होती है नए विषय होते हैं और चूँकि लिखने की दिशा में और लिखना ही हमारा काम है मान लो तो उस दिशा में कुछ नया करने का जी, जी। वो रहता है तीन दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला अनेक विषयों पर बात हुई सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई अध्यात्म और पत्रकारिता इन दोनों के समावेश से खबर कैसे तैयार कर सकते हैं इस बात पर भी चर्चा हुई बेलकुं, बेलकुं। मैं ये मानता हूँ सोशल मीडिया को जितना बेकार और बकवास कहा जा रहा है उतना वो नहीं है आज हजारों लाखों प्रतिभाएँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जो गाँवों में थे कस्बों में थे शहरों में थे जिन्हों जिनका जिन्होंने कभी ओपन होना ही नहीं था हुँ, हुँ. आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं आप गाँव की प्रतिभाएं देख लो गीत में है नृत्य में है और वो ऐसी ऐसी जानकारियां हैं उनके पास कि अपने सोच नहीं सकते बिल्कुल आज शहरी आदमी को पढ़ने के लिए सुनने के लिए देखने के लिए टाइम नहीं है लेकिन गाँव के लोग हैं ना उनके पास टाइम है वो सारा दिन इसी चीज़ पर बिताते हैं अखबार भी पढ़ते हैं टीवी भी देखते हैं सोशल मीडिया भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जानकारी हमसे ज़्यादा है आपको ऐसी ऐसी चर्चाएं वो करते मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते उस बात को <laughs> तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखो बात वो है कि हम किस चीज़ से कितना ग्रहण कर रहे हैं जी जी समाज में सभी कुछ बिखरा पड़ा है अच्छा भी बुरा भी अभी जैसे एक चर्चा हो रही थी अनौपचारिक औपचारिक रूप से चर्चा हो रही थी hmm. कौन सा धर्म या कौन सा तो अभी ये ब्रह्म कुमारीज़ को आप देखो यहाँ से कितना लोग कुछ सीखे जा रहे हैं और पड़ोस में ही कुछ गलत भी हो रहा है तो लोग वहाँ भी वो गलत काम कर रहे हैं तो ये है अपना अपने विचार अपना जो मानसिक है वो जो स्तर है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि हम किस चीज़ से कितना सीख रहे हैं हमारे पास तो सभी कुछ सामने है अब अखबार में ही चाहे वो दो हैं चाहे चार स्टोरी जैसी होती हैं प्रेरणादायी कि उनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं अब ये नेगेटिव तो एक नेगेटिव का तो एक, एक मिनट का ही असर है अब ने पढ़ा हाजी वो दुर्घटना हो गई वो मारकाट हो गई वो हत्या हो गई उसके बाद क्या है वो ख़त्म हु, जबकि अच्छी चीज़ हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं जड़ करती है हम उस चीज़ की पकड़ करते हैं और उससे अगर प्रेरणा लें तो वो चीज़ हमारे जीवन में भी काम आती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए अशोक भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत सुंदर मीडिया की जो कॉन्फ्रेंस के साथ में सोशल मीडिया की बातें भी आपने शेयर किया बहुत बहुत साझुवाद आपको चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने नरेंद्र कौशिक जी को रवि जी को अशोक जी को और डेडी पारिक सर को भी हमने सुना आशा करूंगा कि यहाँ पर हम तीन दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका पूरा निचोड़ जो है इन लोगों ने अपनी भावनाओं के साथ विचारों के साथ आपको सार में बताया कि आज के समय में हमें जो है आ, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र जी की बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी अंदर की खुशी बढ़ती रहनी चाहिए चाहे आप बाहर खुश हो रहे हैं नए हो रहे वो अलग बात है लेकिन आप अगर आंतरिक रूप से भरपूर है आप अगर सत्य के साथ हैं सत्य तो बिटो नच ऐसा एक सिंधी कहावत है यानी जो सत्य है वो नाचता रहता है तो आप सत्य के साथ रहें बस खत्म हो गई बात आप एक चेतना हो आप परमात्मा की संतान हो आप इस संसार में एक, एक एक्टर के रूप में आए हो आपको अच्छे से एक्टिंग करके चले जाना है बात खत्म हो गई है ना तो ये एक सत्य के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर से नृत्य चलेगा और चेहरे पर मुस्कुरान आएगी वैसे ही रवि जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक पत्रकार को जो है पूरी जिम्मेवारी होती है कि सत्य को उजागर करने के लिए तो उन्होंने प्रिंट मीडिया का जो है न्यूज़ जो पेपर्स आप पढ़ते हैं सवेरे सवेरे तो उसमें कितनी सत्यता होती है और उसके लिए पूरी टीम काम करती है तब जाके वो प्रिंट होता है और वहाँ पर कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता ये उन्होंने बताया बाकी आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर कुछ भी भ्रामक चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि वो आप बनाते हैं है, है ना वो कोई रियल नहीं होता है वो भी हमने देखा है तो इस तरह से डीडी डी पारिक जी ने भी बहुत सारी बातें बताई सोशल मीडिया को लेकर और फिर उसका जो तय तक जाने की बात उन्होंने कही कि कैसे हम लोग जो है आ, सही न्यूज़ को जो है समझे इसके लिए एक फैक्टाला करके भी रेडियो के माध्यम से हम लोग बीच में चलाए थे कि आपके पास जो न्यूज़ आ रही हैं वो कितना सही है उसके बारे में आपको चिंतन करने की ज़रूरत है आज के समय में तो आप वेरीफाई करें सत्य का पता लगाएं उसके बाद फिर उसको प्रचार या उसका प्रसार करें और अशोक जी ने जी जैसे कि बताया कि सोशल मीडिया आज हमारा यूज़ टू आसान वाला प्लेटफॉर्म है लेकिन उसके ऊपर ध्यान दे हमें उसका इस्तेमाल करना है अच्छी चीज़ें भी आ रही है बेशक ऐसा नहीं है कि बुराई है अच्छी चीज़ें आती है एक पॉजिटिव मैसेज आपके पास आता है अगर आप उससे पढ़ खुश होते हैं या उसके बारे में चिंतन करते हैं आपकी खुशी बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वही कहीं नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है तो आपके लिए मुश्किल कर देता है तो इन सभी चीज़ों का आप जो है ध्यान रखें आशा करूंगा कि आप सभी को आज का इस जो परिचर्चा है उस परिचर्चा में आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें भी मिल गई हैं और मैं चाहूंगा कि इसी तरह और भी बहुत सारी बातें आपको सुनाते रहेंगे लेकिन अभी इस एपिसोड में बस इतना ही फिर एक बार नरेंद्र कौशिक रवि जी पारिक जी और अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो मधुबन की टीम की ओर से सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो <laughs> स्ते रहो खुले मन से होता यहां सबका स्वागत खुले मन से होता यहां सबका स्वागत नहीं गैर को अपनों की दुनिया नहीं गर कोई ये अपनों की दुनिया खुले मन से होता यहां सबका स्वागत हूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया खुले मन से होता यहां सबका स्वागत नहीं का कर लो नजारा यहाँ के जन्नत का कर लो नजारा यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया दुनिया की सेवा में अर्पन ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पन तो हो जाए सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत प्यार शिव का बराबर है सबके ये प्यार शिव का ये दुनिया है शिव जी के बच्चों की दुनिया ये दुनिया है शिव जी के बच्चों की दुनिया ओ खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत नहीं है Yeah. Hey, sagat <laughs> nahi